परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया छह दिन में सृष्टि रचकर सातवें दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छह दिन में सृष्टि रची कथा सातवें दिन तख आरोप जा उसकी खबर किसी ऐसी से पूछकर तो देखो कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन ये गीता जी सुना हुआ आपने आज में अरसवें भगवान ने ब्रज ब्रजवासियों की ओर उपासना छुटाई इंद्र की भी पूजा बंद करवा दी जो की देवताओं का राजा था और फिर कहा कि उस परमात्मा का वजन करा करो भाई अब नादानो ने फिर वो गोवर्धन पूजन कर दिए वो पत्थर के लाए दिए इसकी चक्कर काटो भगवान का, का तुम गीता जी को इतना अनमोल शास्त्र समझते हो तो भाई इसका अनुसरण भी करा करो बीरा और गीता जी कब लिखी गई थी कि जब अर्जुन ने युद्ध करना बंद मना कर दिया था क्या कहा भगवान ने भगवान ने कहा कि अर्जुन तू लड़ाई कर ले ये निरंजन भगवान बोला उसमें कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे आपको प्रमाण बताता हूं उनमें लिखा उन्होंने बताया भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अर्जुन ने कृष्ण जी ने अर्जुन को मतलब आप कृष्ण कहते हो क्योंकि यहाँ कृष्ण के आधार पर चलना पड़ेगा परंतु बोल रहे थे। जी कह रहे थे कह हैं कि अर्जुन भाई लड़ाई करने क्यों मना करता है इसलिए कि तुम तो इनको मारकर पाप का भागी होगा अका जी अरे भले पुरुष तेरा कोई पाप ना लग गए ये तो मैंने पहले ही मार रखे है क्यूँ चिंता कर देखो ये ऐसी बात नहीं कि ये राजा जन्म पहले कोना थे और ये भी नहीं है कि ये आज्ञा भी ना होंगे इनके तो असंख्य जनम होंगे और भाई तेरे भी होंगे और ये शरीर तो ऐसा है जैसे पुराने वस्त्र त्याग दिए लिए ये तो इतना ही है और तुम्हें कोई पाप नहीं लगे तो निष्काम बात है और लड़ाई कर ले अर्जुन तेरे मेरे असंख्यों जन्म हो तुझे ज्ञान नहीं मुझे जानकारी है और विराट जन्म वर्ण जीव का मेटा नहीं कहने का भाव है कि भगवान कृष्ण की बातों का अर्जुन ने कति अमल नहीं किया और आखिर तक कहते रहते हैं कि देखो जी मेरे तो बस का है हटाने के लिए भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा अपना विराट रूप दिखाया विराट रूप विराट रूप दिखाया उसने क्या दिखाते है की देख निरंजन ने अपना स्वरूप दिखाया एक हजार भुजा वाले भगवान का एक हजार भुजा वाले भगवान का अपना प्रमाण दिया जब कति लड़न से बंद हो, नाट, नाट जाता है विराट रूप धारण करते हैं और कहता देख भाई ये सभी राजा लोग मेरे द्वारा मार दिए गए हैं अब तू तो ना एक्जता कर भाई तुझे कोई पाप नहीं लगेगा तू एक बार लड़ाई कर ले अर्जुन कति नाट जाता है कि जी मेरे बस का उसने क्या करते हैं भगवान कृष्ण यानी निरंजन प्रवेश करके विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन भयभीत हो जाता है इतना डर जाता है कि कांपन लाग जाता है और कहता है भगवान अपने इस रूप ने वापिस कर ले मेरा तो कालजा पाटन हो गया अर्न डर बहुत लग रहा है उसमें वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को अर्जुन की आपके ये पहले ना देखे हुए रूप को देखकर मेरा दिल अति घबरा रहा है और सभी लोक व्याकुल हो रहे हैं आप अपने स्वरूप में आ जाइए मैं युद्ध कर लूंगा यहाँ पर भगवान कबीर साहब कहते हैं नर्मदास अर्जुन ज्ञान गुण तो को न माना उतर इतना और देखे सारे के सारे के तरजार देश सब, के सब उसके समा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं इस पर उसने युद्ध करना स्वीकार कर लिया गीता जी के ग्यारहवे अध्याय के श्लोक नंबर तेईस चौबीस पैतीस पैंतालीस और छियालीस में निरंजन होने का प्रमाण आपको बताते हैं महाभाओ, वाले, वाले वाले, बहुत मुख, नेत्रों वाले, तथा हाथ वाले, पैरों वाले बहुत उधरों वाले बहुत सी दाड़ों के कारण आप अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर आपके सब लोग व्याकुल हो रहे हैं मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ ये तेईस ने श्लोक अनुवाद सुनाया मैंने आपको में जाएगा, फिर क्योंकि हे सुनो, हे विष्णु, विष्णु, आकाश को करने वाले अनेक वर्णों से युक्त तथा फैले हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मैं भयभीत अंत वाला धीरज नहीं धर रहा हूँ मुझे शांति नहीं हो रही है गुना डर हुआ पैतीसवें श्लोक में संजय बोले केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटदारी अर्जुन हाथ जोड़कर कर हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी बोला <स्थाथ> क्या बोला पैंतालीसवें श्लोक में ग्यारह में अध्याय के ग्यारहवे अध्याय का पैंतालीसवा श्लोक <स्थाथ> मैं पहले न देखी हुई आपके इस आश्चरी में रूप को देकर हर्षित हो रहा हूँ एक जगह कहता है मैं डर रहा हूँ अब कहते मैं खुश हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है अब डरता हुआ आदमी खुश तो है अर्थात इतना भयभीत हो गया कि उसने लोविना तो बोला के और कह क्या रहा है मेरा मन अति भय से व्याकुल रहा है इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए आप अपने उसी विष्णु रूप में आइये चार भुजा वाले में ये घनी भुजा वाला देख कर मेरा दिल का वो कौन था वो ज्योति भगवान एक भुजा के भगवान है भगवान कृष्ण विष्णु ये चार बुजा के भगवान है और शिव ब्रह्मा ये सब चार बुजा के भगवान है माता है इनकी जो माई है ये आठ बुजा की भग, माता है है और इनके पिता एक हजार के जी में श्लोक में कति साफ कर दिया मैं वैसे ही आपको मुकुट दान किए हुए गदा और चकर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ इसलिए हे विश्व रूप हे सहसराबाह सेंस्रा बाहो। सेंस्रा बाहो का मतलब है एक हजार भूजा वाले सेंसर माने हजार एक हजार भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रगट होइए अब ये विचार कीजिए भगवान कृष्ण की आत्म श्री में ज्योत निरंजन प्रवेश किया नहीं भगवान कृष्ण लड़ाई नहीं होने दो ये गारंटी की बात है अब बात करें कि भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि अक्षत्री का धर्म ने युद्ध से भाग जा रण छोड़ दे ऐसा उपदेश अगर देने के लिए लड़ाई कराते तो सोम रण छोड़कर नहीं भागते वो भी अक्षत्री थे एक बार काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और अठारह करोड़ सेना लेकर कृष्ण जी का डॉत नहीं था लड़ाई का इतने नहीं लड़ सकता था ये मेरे पास शास्त्र लिखे हुए रखे हुए है हरिवंश प्राण के अंदर लिखा है कि कृष्ण जी उसकी सेना जो तो टेजी दल ले का आगे डर गए और सभी मथुरा वासियों को द्वारका में शिफ्ट कर दिया और सेना रख ली आप वहां रह गया उसको ये मालूम था कि तेरी सेना तो इसके सामने पासिंग भी नहीं है अब उसने क्या किया उसको मालूम था कि नारद जी ने बता दिया उनको आके कि मुचकंद नाम का एक राजा है और गुफा में सोया पड़ा है उसने वरदान ले रखा भगवान की स्तुति करके कि मैं छह महीने तो लडूं सभी योद्धाओं को काबू कर लूं और छह महीने में सो मुझे सो सूते ने कोई उठावा को उठा दे उसने बसम कर दू इसी सिद्धि दे दू ऐसी सिद्धि मिलगी उस दिन वो एक गुफा में सोया पड़ा था कृष्ण जी को ज्ञान हुआ नारद जी के बताने तिखा उसमें <स्थाँगा> कृष्ण जी जाके काल्यवन के सामने कहता है कि आज तेरी माँ ने दूध पाया तो बारह यानी उसको ललकार के और वो काल्यवन कृष्ण के पीछे भाग लेता है और कृष्ण जी आगे आगे और काल्यवन पीछे पीछे अब ये विचार करना पड़ेगा यदि क्या भगवान कृष्ण क्षत्रि नहीं थे और क्या वो युद्ध से क्यों भागे यदि अर्जुन ये उपदेश देते के अर्जुन भाई अक्षत्री का धर्म युद्ध भागना तो सोम कते नहीं भागते तो सोम क्यों भागे क्यों उन्होंने बेरा था कि अनरथ अगर टल जाए तो बहुत अच्छी बात से अगर मेरे भागण तो टल गया तो इतने बान भाई विधवा होने तो बचेंगे और कितने बच्चे अनाथ होने तो बच जाएंगे कुछ नहीं फर्क पड़ता इसके और कोई मान बढ़ाई ना होती इंसान का इस प्रकार उन्होंने स्वयं जो वहां से भागे पीछे पीछे काल्यावन आगे आगे भगवान कृष्ण गुफा में जा बड़े अंदर जाकर प्रवेश करके देखा मुचकंद वहां पर सोया पड़ा अपना जो कपड़ा ले रखा था एक चंदर से जिसो पीताम्बर कहते वो तो मुचकंद को ऊपर डाल दिया अब काल्यावन ने तो कपड़े की पहचान कर रखी थी कि कपड़ा उसके ऊपर है उसने सोचा ये गुफा में आकर छुप गया नु सोचा अंधेरे में किशन दिखा कोनी और कृष्ण जी उस गुफा में और आगे में चला गया अंधेरे में काल्यवन ने जाकर मुचकंद की पकड़कर टांग न्यू मरोड़ दी अब खड़ा देखो तो न छुप गया आकर कृष्ण समझ गए उधर से मुचकंद खड़ा हुआ आंखों से अग्नि बाढ़ सुटे ऐसे अंगार से निकले और कालेवन मर गया खत्म कर दिया अब कृष्ण जी ने अब वो तो क्योंकि सुता उठता था फिर नींद के नशे में उस आशीर्वाद लाग गया गया सो गया उसने मार के कालेवन तो जी ने पकड़कर उसके हाथ कालेवन के लाश के और घीस गुफा तो बार और ला उनकी सेना के सामने पटक दिया राजा मरजावा तो सेना हाथ अपने हथियार डाल देती थी ऐसा नियम था तो उससे कालेवन मारा गया सेना वापस चलेगी और कृष्ण जी अपने द्वारका लगे, दरा सिंह लाठी रहे हैं कभी है। है। कालेवन आ गया इन बेकूफा दकल को नहीं मैं क्यों पागल वहन की गे तो वहां त्याग के उसको अपने वहां पर रेण लागे द्वारका में नई द्वारका बनाकर नगरी समुन्द्र में द्वार की नगरी चारों तरफ समुद्र तीन तरफ एक रास्ता था उसमें प्रवेश करने का उस पर भगवान कृष्ण ने सारी सेना को वहां पर डांट दिया कि मान ले बुद्धि भ्रष्ट आव भीगा राजा लड़न की खातर तो यहां से उनका सामना इकट्ठा कर लेंगे चारों तरफ से आक्रमण होने तो बच जाएंगे तो वहां पर बाकी समय भगवान कृष्ण ने व्यतीत किया अब उसके बाद भगवान कृष्ण को क्या संज्ञा दी गई कि बोलो रण छोड़ भगवान की जय बता उस भगवान ने तो जो भी कुछ कर दिया उसकी जय रण छोड़ भगवान की जय अर्जुन को तो कार्य कह रहे अर्षो में छोड़ गया बाजगे फिर भी उसकी जय भाई ये तुम्हारा बाजय बाजनीय की जय जितनी की दाजय बोला अगर तो बाजनीय की भी जय कहने का भाव यह है कि हमने ना बेरा हम फिर उसके ऊपर इतने आश्रित हो गए भगवान कृष्ण पर वो चोर सौ करे अर्थ है, उसकी बोलनी है बोलनी। क्या बोले है जय बो, जय जा इसका हिंदी अनुवाद क्रूट कौन जाबान बेटिया में या जय बोल रहे उनकी बता इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गया हमें बेरा जय किस उद्देश्य से बोल रहे क्या बोल रहे हैं अब ये नहीं अगर भगवान विष्णु की साधना करनी है उनका एक सत्य नाम है सार नाम है और वो नाम जब से है जब कृष्ण भी नहीं था राम भी नहीं थे चलो अब कहा कि भगवान रण छोड़ कर भाग्य युद्ध से भाग्य क्षत्रिय होकर तो फिर भी बोलो रण छोड़ भगवान की जय कहने का भाव ये नहीं है कि भगवान की जय ना बोलाए जय अवश्य बोलो पर उनकी शक्ति को आप कहते हो कि ये सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमान का ऊपर कोई असर नहीं होता किसी राजा या हथियार का अब क्या होता है आपकी बात आगे चलाते हैं कि महाभारत हो गया पांडव जीत गए और कौरव हार जाते हैं अका जी फिर क्या हुआ जब राजा युधिष्ठर को राजगद्दी देने लगे उन्होंने मना कर दिया युधिष्ठर नाट गया कि मैं इसे बूढ़े कुकर्म के राज को मैं नहीं करूं अनर्थ है इसमें क्योंकि पहले दिन जिस दिन राजगद्दी को उसको देना था तिलक करना था उससे पहले वो गंगा पर इंद्रप्रश के साथ में गंगा पे स्नान करने के लिए जाता है स्नान करके आता है जाता है तो वहां देखे अपने ही कुल के दुर्योधन अरुण के भाइया की पत्निया विधवा होकर माचूड़ी फोड़ रही थी और हाहा रही कर, रही कर रही थी और सो सो गालियां दे रही थी हमारे को और वो बच्चे अपने माँ की छाती का चिपट चिपट कर रो रही थी अपने बच्चों की खातर अपने माता पिता अपने पिता के लिए कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठ अब तुम राजगद्दी को प्राप्त करो तुम्हारा विजय हुई राज लो नाट गया के भगवान इसे बुंदे पाप के राजनापा को नहीं करे कृष्ण कहने लगा भाई देखो अगर राजा अब राजगद्दी नहीं प्राप्त करेगा तो कौन करेगा इसको कहने लगा नहीं जी इसे अन के राजनामा को ना करो फिर क्या बोले कि भाई तू ऐसे कर ले एक यज्ञ कर ले और यज्ञ करने से तुम्हारे जो पाप है ना वो किए हाँ वो खत्म हो जाएंगे युधिष्ठ कहने लगा भगवान कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता यज्ञ में भी ना बिरा कितने पाप करने पड़ेंगे ये सुख सागर में लिखा हुआ है और मां भारत में मा प्रमाण है इसका न्यू जो मैं सुना रहा हूं आपको आखिर में बात यह है कि कृष्ण की बात को स्वीकार नहीं किया तो न्यों बोले भाई बात सुनी जब काम नहीं करे अपने से से किसी सलाह ले लेनी चाहिए इस मार्ग में। आपके यहाँ विषम पिता मह रणसैया पर पड़े हैं उस पर है, तीरा का ऊपर और भाई वो राजनीति में निपुण भी है और तुम्हारे पितामह मै उन तो बात कर ले जिस तरह वह ऐसे मान ले वहां चले जाते हैं कृष्ण जी ने सारा वर्णन विषम पिता को सुनाया कि ऐसे ऐसे राजगद्दी पर बैठने मना कर रहा है इसको समझाओ तो उसने कहा कि ऐसा करो विषम पिता कहता है दुर्योधन ने तुम्हारे साथ केक के जुलम ना किया तुम्हारे सारे बा, बच्चे मारे द्रौपदी के पांचों बच्चे मारे और भाई तुमको बनवास दिया की फूक लाख का मैल बनाया इसे राक्षस को मार भी दिया <स्थाँगे> तो करें थे। लेकिन तीन चार ऋषि और बुलाए कृष्ण ने उन्होंने कहा युधिष्ठ से कोई फर्क नहीं पड़ता यज्ञ करने से पाप नष्ट हो जाते हैं बाकी राजा भी ऐसे ही करते थे सभी राजा ऐसे करते हैं युद्ध करके एक यज्ञ कर देते हैं पाप रहित हो जाते हैं और गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं कहने का भाव यह है कि ज्यादा कहने से उन्होंने एक यज्ञ की यज्ञ करके राज गद्दी पर बैठ गए उसके बाद कुछ दिनों के बाद युधिष्ठ को बुरे बुरे स्वपन धर्मदास आने शुरू होते हैं रात इन नि, बैठ कर होता है और बेचैन हो जाता है द्रौपदी देखती है एक दिन देखा युधि घाट पे चार पाई पे उसने कि क्या बात होगी आप क्या परेशानी है युधिष्ट बोला कुछ नहीं आप सो जाइए अब कहा सोआ ची द्रप्ति अपना देखेंगे यहाँ खोल मीच के आखिर में अगले दिन उसने अब उसके चारों भाइयों को बता दिया कि आपका भैया परेशान है और आपको बताना नहीं चाहता कोई गुप्त राज इसके हृदय में छेद कर रहा है परेशान कर रहा है पांचों चारों के चारों पांडव कट्ठे होकर युधिष्ठिर के पास गए कहने के भैया एक बात बताना क्या आप आप आप हमें अपना भाई नहीं मानते वो बोला आपने ये कैसे कह दिया आप तो मेरे कलेजे की जो है ना कलेजा हो चारों के चारों आपने कैसे कह दिया हम आपको भाई नहीं मान रहा फिर आप हमें भाई मानते हो तो ये बात छुपा क्यों रखी जो आपको रोजाना परेशान कर रही है हम आपके दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाले हैं और आप दुखी हो तो हमें आज से रोटी नहीं खाई जाएगी इतना दबाव जब दे दिया कहने लगा भाई के बताओ मनते इसे बुरे स्वप्न हुए हैं कटे हुए सर के आदमी दिखे हाहाकार करती बहन और बेटिया दिखे चूली फोड़ती हुई दिखे और जैसे मैंने कह रही हूँ पापी तत्न सब राजा होगा मारे अनरस करके मारे पतियों को मार मारकर अब हमारे खून को पी रहा तू राज करके कर ऐसी, ऐसी। चलो भगवान कृष्ण से समाधान पूछे कृष्ण जी के पास जाते हैं कि भैया को ऐसे ऐसे बड़े स्वपन आ रहे हैं बुरे बुरे इसका कारण तथा समाधान बताइए कृष्ण जी कहते हैं ये सौपन आपको इसलिए आ रहे हैं कि आपने युद्ध में बंदूकघात किया भाई मारे रिश्तेदार मारे और कितनी दुनिया को मार काट दिया ये पाप लगा तुम्हारे को इसलिए तुम्हें ये सौपन आ रहे हैं अब अर्जुन की तो सोई सुई वहां पर सौंपा गई थी उसी समय कि जब तो गीता जी में कह रखा अब अर्जुन तेरा कोई पाप ना ला तो युद्ध कर ले और अब कह रहे हैं भगवान कि वो पाप तुम्हे सीध रहे हैं दुखी कर रहे हैं पर बोला नहीं क्यों नहीं बोला कि यदि अब मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा और यज्ञ में लगेंगे करोड़ों रुपया तो भाई ये सोचेगा कि मेरे को शांति मिलन में राज्य को ना, इन पैसा दिखन लाइ गया उसी समय अपने मन को मार मारकर अर्जुन कहता है ठीक है महाराज जैसे आप कहोगे ऐसे करेंगे हमारे भैया को दुख नहीं होना चाहिए ठीक है युद्ध यज्ञ सफल तुम्हारी जब होगी एक पंच पंचजन्य पंचायन बोलते हैं उसको पंच पंचजन्य भी कहते हैं और पंचायन भी कहते हैं आयन माने मुंह पांच मुख वाला एक संख रख दिया जाओगे एक सुसज्जित सटेज पर और वो संख जब अपने आप आवाज करेगा बहुत जोर जोर की तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण होगी जब तक संख नहीं बजेगा आपकी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई और पाप नहीं कटेंगे ये कब बजेगा भगवान ये जब बजेगा जब इसमें कोई पूर्ण संत भोजन प्राप्त कर लेगा कमाई वाला संत तो बड़े महापुरुष भक्त आत्मा अभिष्ट ने सोचा कि सारे बुला लेंगे तैतीस करोड़ देवता अठा से बारह करोड़ ब्राह्मण बारह करोड़ विपर उस समय के विपर विपर होते थे आज आज जैसे सूखे उस समय यहाँ बैठे ये बता दिया करते थे कि इंद्र के लोक में क्या हो रहा है और कहा लगी हुई होती है उस अक्षेत्र के लोगों के ऐसे पुनः उस आधार पर वर्षा होगी उस क्षेत्र के पाप ज्यादा बढ़े हुए वहां पर प्रलय होगी या बारिश नहीं होगी सूखा पड़ेगा ऑलरेडी लिख तैयार होती है वहां पे। और पर अपनी दृष्टि से वह विपर ब्राह्मण वहां देख कर बता दिया कर तो चौरासी सद नौ नाथ ये भी आगे और मारे जैसे जीवनिया का तोड़ को यारा शुरू हो गया सब ने भोजन पा लिया वशिष्ठ मुनि जैसे वहां पर, पर बैठे सब ने खाना खा लिया शंख नाजे रहा भगवान हम तो घने पापी है ना, मत पहले कौन था हमारे घने हो रहे महाराज जी इतने जुल्म कर रखे छोटे छोटे बालक अपनी मां के अब भी लिपट लपट करो हमारा पापा छुट्टी का जाओगे माँ पापा छुट्टी का पाओगा उस माँ को माँ ने भी अपने बच्चों को बहाना पड़ रहा है बेटा भी छुट्टी को ना मिली फिर आओगे जो मर चुका है और भाई कहने भगवान पूर्ण हो सकती? नो बोला भाई। जी बोले कोई नहीं, है। ये आत्मा नहीं है जो आप लजे मोटे मोटे इसे मंडलेश्वर जिन की बहुत चर्चा वहां पर होती थी अब इस बात का युद्धि का विश्वास न हो है कि ऐसे ऐसे महापुरुष अठासी ऋषि विश्वामित्र कैसे बैठे वशिठ मुनि जैसे और नवनाथ चौरासी सद जो कि यहाँ की सुप्रीम पावर थी वह भी बैठी और ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी आके गुप्त रूप में वहां पर भोजन खा लिया तो कह लगे भाई बात बताऊ तेरे ते ये जितने भी महापुरुष बैठे हैं ये है ना ये भक्ति अधिकारी को नई के भूखे है किसी ने सिद्धि कर रखी है वो उस तो फालतू तो कर रहा किसी के पास दो सिद्धि है किसी वतीन है किसी पर चार रहे हैं तो किसी पर पांच है जिसपा आठों है वो आडाणी पाक रहे महाराज कहते हैं ये सिद्धि तो नर्क में ले जाने की होती हैं। और हम जो नाम देते हैं, उसमें आ जाती हैं। एक सिद्धि जल पैर न लाई एक कुछ खावा न पीवा एक सिद्धि जो बहुत दुख दी व एक सिनहस नारा एक सिद्धि निवारा इस प्रकार इन चौबीसा को ना मंचाव है, सो हंसा सतलोक सदावे पर सिद्धि पूर्ण पटराणी और सतलोकिक ये चौबीस सिद्धियां भी जिसमें आ जाए उसको भी देखा भी नहीं तो वो हंस ऊपर जाएगा ये तो सारे नरक के बाकी है युद्धिष्ट ने बुन्दा सामूह बना लिया माड़ा सामूह कर आप क्या कह रहे हो वशिष्ठ मुनि जैसी ने एक आत्मा और ये नौ नाच नौ योगेश्वर आकाश मार्ग में चल रहे कृष्ण जी बोला ले भाई अपने संसा नटाले एक बहनों किया था सबकी तरफ वो बैठे स्टेजा पे ऊंची ऊंची पे अरेब देख इनकी शकल है। क्या देखा किसी का बंदर का मुँह ला गया कोई सांप का मुंह बन गया कोई गधा बन रहा कोई कुत्ते का मुंह कहता है ये चौरासी में जाएंगे सारे के सारे भी ये कहते हैं कि तेतीसापा तलब है कोई बकरा कोई बो कि तेतीस करोड़ देवता भी गदे बनेंगे आखिर माँ के अरे इनको साधना और साधक माने बैठे हो ये तो अपने शास्त्र में प्रमाण है गीता जी में महाभारत में और कृष्ण जी ये वचन बोल रहे हैं फिर कहने लगे भगवान कौन रहेगा ऐसा महापुरुष मैं बताता हूं एक सुपच नाम का सुदर्शन है सुदर्शन नाम का स्वपच स्वपच कहते हैं जैसे आजकल हरिजन कहते हैं छोटी जाति मा ना करते उसमें और वो जाति थी उनकी बाल्मीकि बंगी जाति में जिसको चूड आके लेकिन भगवान के घर में कोई न जाती ये तम्मा फीतलाएं बैठे आ रहे उसके दरबार में कोई जात कोई मजब नहीं है ग्रीपदास जी कहते हैं ऊंच नीच इस विद है लोई और कर्म को कर्म कहा अच्छे काम भगवान का नाम लेने वाला करमों से दूर प्राणी समाज की दृष्टि से कितनी नीच, आत, नीच द, उस जाति से संबंधित है जिसको तुम नीच कहते हो भगवान के दरबार में एक नंबर की आत्मा उसकी सबसे प्यारा हंस ऊंच नीच इस विद है लोई और कर्म को कर्म कहा कितनी ऊंच जाति का और बुरे काम कर रहा करे नीच आत्मा से और जिसने तुम नीच आत्मा कहती हो जाति कहते हो अच्छे कर्म करने वाला हमारे लिए तो छाती का नाना जोगा ऊंचात्मा है, है तो वो कौन था भाई <coughs> वो था कबीर साहब का शिष्य सतपुरुष की भक्ति करने वाले सपथ सुदर्शन अब समस्या आवा के द्वापर में कबीर साहब की तो तो छह सौ साल पहले हुए थे कबीर साहब चारों युगम आये सतयुग में सतुकृत नाम से त्रेता में मुनिन्दर नाम था और द्वापर में करुणा में नाम से जब कलयुग में कबीर नाम से जब वो करुणा में नाम से आए आएगा उन्होंने ये बाणी लिखी है और ये मार्गदर्शन किया केवल वो एक व्यक्ति समझ में उसके आयुष में और उसने तनम धन कबीर साहब के ऊपर वार दिया यानी अपने गुरुदेव करुणा करुणाम के ऊपर और सतनाम नाम सार नाम की जाप करता था उसमें इतनी शक्ति आ गई तो कृष्ण जी कहने लगा भाई एक महापुरुष रहते हैं ऐसे ऐसे दिल्ली के पूर्व में उनको लुला के युदिष्टर तो कहने लगा हमने भीम हम की ड्यूटी लाई थी भी महापुरुषों और और भक्तों को देने की, करने की, आमंत्रित आमंत्रित करने बोला, बोला, बोला, लगे भाई दीम? आप वो एक महापुरुष बताओ, भगवान कृष्ण, क्या उसको नहीं है। कर, कर, करा, करा तो था, पर वो तो बोला। और के बोला। मैंने उनसे कहा था कि महापुरुषों ऐसे ऐसे हमने यज्ञ की है वो कहने लगा भी में तुम्हारे नरक के जन्नत उन ओ होगा जिसने नरक में जाना होगा तो टूक भी ना तोड़े। अगर हमें बुला तो कर दो जब तुम्हारे यज्ञ में टूक तोड़ो मैं पीछे बूंदे अन्न कुकर खा के कौन नरक में जा भाई वो बहन बेटिया अब भी उनके आंसू भी न सुखी है तुम रात का भोग भोग रहे हो का काम अपना चुप करके महात्मा होगा बैठे वहाँ पर जिसको दुनिया <coughs> नो बलतना होता ना और ना तो चाहिए। पहली तो हम यज्ञ कर रहे हैं दूसरी अर्सो यज्ञ का फल तुझे कहा चलो भाई कहकर मैं तो जिनू आ गया बोला तो बोला तो गलत इतना अगर आपका डरना होता ना तो तो बोला, बोला, है कृष्ण बोला भले पुरुष कृष्ण जी कह लगे इतना तो बोलने का भी सूर कोई ना संतान के प्रति इतना गलत बोला करे ये विचार भी तुझे दुख दे देंगे जो तो संत के प्रति इतने इतना माड़ा विचार लिया है वो परमात्मा है भाई और बल्ले पुरुष मेरे को आगे बताना था इसका समाधान करते कुछ ना कुछ संत को बुलाने का ना जी ठीक सर कृष्ण जी बोले पांचों मेरे साथ चलो नंगे पैरा और साथ में छठे भगवान छह के छेहू उस ग्रीब की झोंखड़ी झोखड़ी के ऊपर और जाके प्रणाम करते हैं लंबी लौट के भगवान कृष्ण माध्यम बोते है लंबे लौट के क्योंकि वो सतो है विष्णु अवतारे उन मान बड़ाई को ना वो भक्तों के प्यारे बहुत से पर वो काल से बहुत दबे हुए हैं वो बात नयालु मतलब साथ देते हैं भक्तों का दुष्टों को गढ़ देते हैं तो वहां जाकर नमन नमनता पूर्वक लंबी दंडोत्प्रनाम कर तो जब कृष्ण जी ने दंडोत्प्रनाम की तब तो पांडव कितने थे उन सारे के सारे दंडोत्प्रनाम करना पड़ा तो जी वो कहते हैं सुदर्शन जी के त्रिलोकी के नाथ आज इस तुच्छ जीव के द्वार पर कैसे आना हो गया कृष्ण जी कह लगे भगवान आप जानी जान हो सारा आज हम समस्या में हैं इन्होंने ऐसे यज्ञ की है यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रही और आपके बिना मालिक कौन करनी उसने एक बार दर्शन देने पड़ेंगे कहने लगा भाई चल तो मैं पर मेरी शर्त मैंने इस भगत जी को क्यों वो भीम पिछनन में इस भगत से मैंने कहा था वो शर्त मेरी पूरी कर दो तब चालो भगवान आप पर पूरी कराने वाले आप ही सलाह सो देने वाले क्या आपकी वानी है संत मिलन को चालिए तिमान अर्जुन जो जो कदम आगे रखे ओए यज्ञ समान संतों के दर्शन के लिए जो भक्त आत्मा आती है आती है नेक नीति तय अपने मान अभिमान ने घर त्याग छोड़ो वहां पर और अधीन भाव बनकर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिकल जहां कह लेट जाते हैं इस आधार से इस भाव से अगर तुम यहाँ पर आओगे तो भगवान सुनेगा और यहाँ पर आओगे मान अभिमान से परमात्मा कोई ना सुने आय का भी फर्क आपको कोई लाभ नहीं होगा अधीन भाव से आते हो तो परमात्मा आपकी पूर्ण लाभ देता है एक कदम एक यज्ञ के समान बताइए बताओ अब इस की आप नहीं जान सकते ये संतों की है है जो कह दिया सो फाइनल है। एक कदम आपका इधर हुआ है तो उसके घर पर सो अश्वमेध यज्ञ के समान फल है यदि आप आधीन भाव से या न्युआ देखोगे उसका ज्ञान में जाड़कर आवागे तो वो भी आपके मन में अज्ञानता और वो फल नहीं मिल पाओगा सुने ना अच्छा ला अपना चुप करके चला जा क्योंकि कोई भी बात है प्रथम बार स्वीकार नहीं होती एक दो सत्संग सुनने के बाद और शास्त्र हमारे पास रखे इन्हें पढ़ कर देखो दोबारा जब आख लेंगी कहां सा और इसी झूठ होती तो मैं माइक लागे दूर बन सौ की सो सच बता रहा हूं अर्थास्त्रों के आधार दे रहा हूं तुम्हें बोला जी अब पांचों देखो छा हैं अरंगे पर आपके चरण में पड़े हैं कोई माना भी मान अभिमान नहीं है और जितने भी कदम हमारे रखे आपके बानी अनुसार यज्ञ समान हो गए आप सौ रख लो दाता बाकी हमारी जोलिम डाल दो कते साधु भूखा भाव का दनका भूखा ना और जो कोई हो दनका भूखा हो साधु भी को ना खुश हो गए बोला भाई भीम अकांशी नीम फिर तो कति मीठा बोला ने बेरा पटिया जब कृष्ण जी भी नमन कर दिया इनको तो पूर्ण शक्ति है कोई कच्चा का, काम कोई नहीं ने बोला भीम भाई एक बार या खुट्टी पर, पर से माला उतारने लग गया ना भीमे पसीने आगे उतरी को भीमे जो वृक्ष न पाट कर बगाव था वह माला ना उतरी पसीने आगे और पहले डींग मार कर गया था क्या मैं एक ना मारू था दस मरे थे तो कहने लगे सुपत जी क्या बात होगी पहलवान क्या माड़ा कौन उतरती ना दो हालती भी कोई ना दूर की बात से और तूने कहा पहला डिंग मार के गया था कि मैंने इसे इसे ठोक दिए ठाक है उतरी बेटा वो और मार्ग से योद्धा कुछ और होते हैं और संत मार कुछ नहीं आ भाई और फिर उन्होंने ऐसे किया और माड़ा उतर के महाराज जी का आत्मा आएगी मौका नहीं देखा उसकी कहानी बस सहायता कुछ न कुछ चीज पर दिखा सा क्यों इतने बाल ढी के बिडरे शर पर बाल उड़ुझ पड़ोज पड़े टूटे ली तरती दो क्यों कर भगवान मानना इसने चाल अर कबीर साहब चरखा होता नहीं तड़े और बिना कुबि कुर्तिया बैठे दोती धोती में तो उसने भगवान हम क्यों कर बता हम तब मोकटाला न कह तरसूला तो मान लिया भगवान मानना कैसे जब माना जब इसकी कीमत से प्रीत होंगे जब इसकी शक्ति से परिचित होंगे जैसे उन भगवानों की शक्तियों से परिचित हैं अब इनकी शक्ति से हम ज्ञान जानकार होंगे तो आपस स्वीकार हो जाएगा कह सकता है ना पड़े बार बार अब आ जाता है ऋषिया की, की और एक तो एक जन्म तीन तीन बनावे और मालिस करे कति घोड़े के तेल की माथे चमक उनके चलक ला रहे थे छा बारह किसी का बड्डा छोटा कोई छोटा अब उस लंडे से भूडे सी शकल के सावड़ी सी शकल जंगल के महाराणिया की किए नाने दो सावली सी शकल की जो तीवा भी जगह पर और फटासा कुर्ता और जब वो संत आकर उस मंडप में प्रवेश करता है तो सारे अंदर अंदर हंसते हैं कि ये लिय ढूंढ कर ये बजा होगा इनके ने और द्रौपदी भी देखा अब भगवान कृष्ण भी सह के कुछ कुछ ना कुछ ये के लिए बताइए इस महात्मा कहते कृष्ण जी के पास द्रौपदी के पास कृष्ण जी जाके कहने लगे बहन ऐसे काम करे बढ़िया भोजन बना दे इस महात्मा थी पूर्ण होगी अब चलो और खाना तो खिलाना ही होता है पर मन में तसल्ली कती नहीं थी क्या जब इस मंडलेश्वर बैठे यहाँ पर इतना सुंदर भोजन बना दिया कि इस महात्मा ने तो घास तोड़ कर खाया होगा आंगड़ी का इसी बढ़िया भोजन बना देती हूँ प्रसन्न होगा द्रोपदी ने क्या किया कि 36 प्रकार के भोजन इसे सुंदर-सुंदर नैर सुंदर में नरे परोच कर महात्मा के सामने रख दिए। क्या किया सुपत जी ने सुदर्शन जी ने उसने सोचिए आज तो ये मन बड़ा उस्ताद है आज यू बिगड़ जाएगा जो नरे नरे स्वाद कर लिए थे मन तो कल फिर पाते का साथ खाना भाई अपना ना उसके मन कर कर काम सारे सारे के सारे सब्जी सब कथा लिया आवगा, आवगा वहीं भोजन क्योंकि खाना बनाने वाली का एक विशेष खास होती है कुदरती बात होनी भी चाहिए तो आता है तो उस दिन वो विशेष भोजन बनाती है तो कोई नोन आता इसी फूड थी नून बिना गिरना यानी एक बेचारी क्यों नून का थी है। ना खा। थोड़ा खाओ यू सेट नहीं होता था तो उसका नो हो जाकर देख इसने भोजन बिशरा दिया मेरा तय बता क्या कमी बनेगी इसी संत बहुत अच्छा बनाया था उसका जल टूटे तो संत कभी नहीं कहते जो मिल गया खाकर और रहे बेटी सराह तो कर सोचा है किस अब सिने में खाने का भी ना गेरा बता किसके संघ बजा होगा वो संघ साख तक देखो पहला तो वह अपने सराह की बात देखे थी कि बड़े सराह होगा पर वो दोनों काम बिगड़िए उसने वो खाया जम्मू में डाला शंख बजा दूसरी बार फेर खा फेर बागे, बाद बजा तीसरी बार फेर बजा पांच बार में वो सारा सामान खा गया महाराज जी पांच ग्रास किए और पांच बार वो शंख वहां रख्या रख्या। अपने आप आवाज कर गया विधि ला गया कुदन अक महाराज जी हो गया काम शंख का वो कहने लगे कृष्ण जी बोले भाई अभी बजा नहीं है यह तो इतना जोर से बजेगा इसकी स्वर्गता ही जनकार जागी और इस पृथ्वी के कन कन पर सुनाई देगा पानी पड़ गया, ढूंढना पड़ेगा कृष्ण जी कहे जी जी, बताऊ था मेरे जैसा नीच आत्मा नहीं मारे थी। हम हमने इतना कुकरम कर रखे बता संख्या क्यों करे इतने अनाथ कर दी बहन बच्चे और इतनी विधवाण कर दी ये संख को नी बोला भाई बज जाता द्रोप्ति की मरो द्रोपति के मन में खोट रह रहा सा। इसने एक मिनट में, में के के सोच जा मैंने ये सोचा के इस नरबाग ने इस गुंडे ने खाना भी ना अंत बता किसके संघ बजा होगा कम से कम भोजन का तो नारा नारा खा लेता यू नोला बात सुन ले कोई भी समागम करवाते हो ना आप यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करवाते हो नखरे नहीं करते कोई कैसे खावे अपना खान दे तो क्या नहीं करते संतना पाप के बागी होते हो अपनी मर्जी क्यों रोटियां तो खानी है अपनी खागी ना देना था अपना परोस दिया तुम्हारा भाव तुम्हें तो मिला इन किसी प्रकार खाओ अर कदम तुमने तो सोचा हल्वे पूरी तेना तो कर एहसान कर दिया इन्होंने असान किया तेरे घर पर खाने का एक संत के जमान का फल, फल, फल फल अलग थे, ये बुखे, बुखे थे आड़े है, है। अपने घर पर सब अली सुखी खा कर सोते हैं ये नखरे दिखाएगा मनी साबर या वो जन बना दिया और पांच दो का तीस बूंदे से महात्मा के बुंदा दिखाई तीन तीन लोग इसके बाढ़ के बराबर भी कोई ना तिर जी कहते हैं ये तीन लोग इस महापुरुष के बाल के बराबर भी कोई ना और तो इसने सा कहे ये पूर्ण परमात्मा है अब अलमरता के ना करता और कृष्ण जी का हुक्म तो लास्ट एंड फाइनल हो पकड़े आज जोड़े अक महाराजी माफ करिए मुझ पापड़ में गलती होगी मेरा पैर पां तो उन लागी वो दूल भरे पैर जो टूटे टूटे ली थे अरुण मत दूर जा रही चोटी ताई और वो पैर खुद कृष्ण जी ने और दोनों ने दो का पैर और द्रौपदी बोला पीस ने द्रोपदी उस तरणामृत को पीने लगी भगवान कृष्ण ने बोला आधा मन मुंबे इसे महापुरुष का तरणामृत कित की पावे आधा द्रौपदी ने पिया आधा भगवान कृष्ण ने पिया ग्रीपदास जी कहते हैं। चूड़े का चरणाम उस चूड़े का पांडो पर वो के हम साथ बंदगी से जीव हो जा जगदीश और अंत कोट ब्रह्म हो रहे अंत कोट हो ईश इस, इस परमात्मा की भक्ति थे सतपुरुष की भक्ति से ये जीव भी उस परमात्मा के तुल हो जाता है उस सार नाम सतनाम की भक्ति थे जो ही उन्हें पिया पानी चरणामृत वो शंख बजा इतना जोर की आवाज होती है कि काफी दूर तक स्वर्ग तक उसकी आवाज जाती है अब क्या होता है युदिष्ट को स्वपन आने बंद हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण के पैर में एक बालिया नाम के धीमर ने शिकारी ने और तीर मार दिया तीर कैसे मारा भगवान कृष्ण एक बाटी काम घूम रहे थे दो पैर के समय। और घूमते-घूमते कृष्णी लेट जाते हैं और वहां पर अपने पैर के एक पंजे को और दूसरे घुटने पर ऐसे रख लेते हैं तो पंजा सामने हो जाता है पैर का ऐसे और उस पंजे में एक पदम लगा हुआ था भगवान कृष्ण के वो पदम इतना चमकीला चम्की, पदार्थ होता है जैसे रात्रि में बिल्ली की आंख आंखा कर इससे ज्यादा यानी अगर कमरे बंद कमरे में अंधेरे में रख दिया था वो पंजा खुला छोड़ दिया था तो वो कदम पदम जो है ट्यूब जितना रोशनी कर देता है इतना चमकीला था अत ऐसा डे के समान गोल गोल था यहाँ पंजे में और फिट था जैसे खाल में आंख ला रखी भगवान के वहां पर पदम था लेकिन वो रात में ऐसे चमकता था जैसे बल्लभ चमका कर उस शिकारी ने सोचा को मृग बैठा मृग की आंख समझ कर अरसारत्न घूम दिया था को शिकार मिला को नहीं तीर ठोक दिया अकमर के आसपास तो सारा ठोकिया वो तो पंजे मजा ला गया लागते भगवान तड़फन ला गया उसने सोची तो आदमी मर गया भाई जुलम हो गया आदमी मर गया मरग के मुकटा लागू क्या करते जमा खरा भगवान के लड़े उस समय तो उसको आदमी राजा माना थे अब जाए पाछे भगवान मानना उसको यही बीमारी है संत ले जाते है, फिर उनकी मंडी पूजे समय पर उनके ना खसा कर इतनी ओड़ी आठ था हमारे अंदर कहन लगे राजन मेरे पर धोखा हो गया मैंने तो एक पशु समझ का एक हिरण समझ का और उसकी आंख समझ का तीर मार दिया यह आपके पदम के दिखा चमकीला सा कृष्ण जी कहने लगे भाई तेरा कसूर कौन है यह अपना कोई अदला बदला से पाछे का हिसाब किताब से वो कहने लगा हिसाब किताब के क्यों था आपका मेरा आप राजा में रंक अपनी शक्ति से दिदृष्टि दे का वो दिखा रामायण का सीन जब भगवान राम ने बाली मारा था वृक्ष भाई ये लेन देन था तेरा मेरा था। ते कर... था मैं उस समय रामचंद्र था अरतेश्न बनका हूँ अर तो वही आत्मा भाई शिकारी बन रहा है मैं अपना बदला दो चला पर एक काम कर दे तू तो मेरा क्या क्या उन पांचों पांडो को मेरे पास बेच दे पर एक काम करिए उनको नो ना बता दिए उनका तीर लाग गया और न्यू बेरा फिट गया ना तीर तूने मारा है तने फोड़ के जानता भाग जाइए अच्छा उनको पूर्ण विवरण देकर ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण आपत्ति में है उनका कोई चोट लगी हुई है आपको याद कर रहे हैं अतिशिखर जाओ पांचों के पांचों भागे गए वहां जाकर भीम अर्जुन कहते भगवान आपको किस्त ने घायल कर दिया उस नीच का एक बार मुझे पता बता दे उसके परिवार तक खत्म कर दे ये कर दे कृष्ण जी बोला मन ने ना मेरा कुंड मार गया तुम आराम तो मेरी बात सुनो जो होनी थी वाह बोली मैं जा रहा हूं अपने लॉक को स्वर्ग लॉक में पर बीरा तुम तो मेरे सबसे तो प्यारे हो तुम्हें एक विशेष बात बताना चाहता हूं जो स्वीकार करोगे तो अब विवाह कोई बात हो इतनी स्वीकार कर ली आपकी ये क्यों नहीं करेंगे तो तुम पांचों के पांचों हिमालय में चले जाना वहां पर तप करना अपने शरीर को खत्म कर देना अर्जुन कहने लगा जी कारण तो बताओ अब तो राज करने का समय आया था मारा अरेब कहते वहां जाके इसने फूट दो खत्म कर दो शरीर को अर्जुन कृष्ण जी कहने लगे भाई बात बताऊ तुमने जो पाप करे थे ना वहां बार तुम्हें वो पाप दुख तुम्हें घने दुखी करेंगे और उनको अपने डी लेकर जाओ इस शरीर को कष्ट देकर वहां पर कबीर साहब कहते हैं अर्जुन नहीं डटा कहते हैं भगवान गीता जी में आपने क्या कहा था कि तेरा कोई पाप ना लागे अर्जुन तो मैंने सारे मार रखे मैं पहले नाटू था इस जुलम को करने से आपने जबरदस्ती करवाया मेरे तक फिर यज्ञ करवाई के पाप नहीं लगेंगे राजगद्दी पर बैठे फिर बूढ़े सौपन आए फिर ये, फिर यज्ञ किया के पाप वो सीध रहे मैं उस तुम्हें नहीं बोला क्यों तो नहीं बोला कि भाई के दुख का कारण था अगर मैं बोल पड़ता तो युदिष्ट सोच बाद सोचा सो हो मैं तो आपके उड़े कहना हो रहा था और ई फिर आप कर रहे हो कि आपने वो पाप से दे वो तो गीता जी का ज्ञान कहां गया आपका नो बोले भाई बात सुन दे क्या नाम है अर्जुन भाई कुछ भी कहो या थी होनी ना तेरे बस की थी ना मारे बस की ये तो होना ही नो था और मन भी बिना मेरा ये यु कु हो गया और किस प्रकार करवा दिया तुम कहते हो मन ने करा दिया मेरा अब ये कबीर साहब कहते हैं होनी कौन कराने वाला जो कृष्ण के बस की कोना और जो अर्जुन के बस की कोना उस होनी ने लिखनी कौन सा उसने करवाने वाली शक्ति पर कौन से वो कोई और शक्ति है वो ज्योत निरंजन है अब भगवान कृष्ण ऐसी स्थिति पड़े थे अंतिम सास गण थे उसमें भाई चतुश्मन भी हो उसको गुंडा नहीं बोला जा सकता कुछ नहीं कहा जा सकता युधिष्ट बोला गणित नहीं बोला करते संता और बात सुन और इतनी कहकर अर्जुन चले जाते कृष्ण तो जी शरीर त्याग जाते हैं चले जाते हैं अपने स्वर को और कह के देख लियो भाई थर सला अपने तो ये काम तुम न करें सराधिष्ट बोला कि जगन की इतनी बात मान दी या भी मान हैं ये हमारे भले मथे बुरे मुकोना थे ठीक है या होनहार थी भाई होगी होनारण कराने वाला कौन है यह विचार करना पड़ेगा यह वो सनातन परमात्मा है वो ज्योत निरंजन है जिसको ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है और देवी भागवत प्राण के अंदर माता कहती है कि मेरा और सनातन परमात्मा का तुम हमेशा जान राख्या करो मैं और वो एक ही हैं, अर्थात ये पति पत्नी है और ये तीनों उनके पुत्र है ये ज्यादा कर कराते हैं उसके बाद चारों पांचों पांडव हिमालय चले जाते हैं चारों पांडवों का शरीर खत्म हो जाता है युदिष्ट का शरीर खत्म नहीं होता एक पंजा पंजा गलता है क्योंकि तो उसने झूठ बोला था असव थामा हीते हैं नाम था हाथी का और झूठ बोल दिया कि ये नहीं मालूम आदमी था पशु था तो वो वो लोकमासी कह क्योंकि द्रोणाचार्य ने कह दिया था कि अगर देगा ना मेरा बेटा मर गया तो सच्चाई मान लोगा द्रोणाचार्य तो अगर जूठे तो एक भाई युदिष्टर तो बोला तो मैं ना बोलू कति भी कहने का बोलनी पड़ेगी नागर ना तुझा कसू ताज तू कोई बात नहीं पड़ेगी सारा मारेगा और पुत्र भी होने की पागल हो जाएगा लड़ाई को नहीं द्रोणाचार्य जबन वामा का भी नाम था युदिष तो बताया क्या वो मर जा अश्व थामा हिते मन फिर बाद में कहता है तो याद नहीं। तो भाई पशु उसने सोची साची तो वह ठीक तो ने कह दिया फाइनल बात है अब उस जूठ के अरु मरा नहीं था वो झूठ बोल दी उसके बदले में उसका पंजा पंजा ग आज्ञा की ओर बताऊदास्त ने अभी तक तो त्याय सोची होगी यही तक, हो तक फैसला होगा नहीं चारों पांडव नरकमठ हो दिए इस पाप के महाभारत के पाप आधार पर युदिष्टर को नरकम डाल दिया लेकिन उसको थोड़े दिन के समय के लिए उसका थोड़ा पाप था वो फिर बाहर कर दे धर्म धर्म युधिष्ठ जाके अपने पिता के पास धर्मराज के पास कहता है पिताश्री क्या भाई मेरे भाई कहा है कि कौन भाई तेरे मैं तेरा बाप तो मेरा बेटा ये चारों पांचों यहाँ पर पिक्चर बनाने आए थे इस मंडल में ये वो नहीं थे जो हमने अर्जुन ने कुछ देखे ये उन देवताओं के बेटे थे अर्जुन था इंद्र का लड़का देवराज इंद्र का पुत्र था और भीम था पवन देवता का बेटा और धर्म युधिष्ठ था धर्मराज का लड़का जो न्यायाधीश का स्वर्ग में और नकुल साधे, साधे थे अश्वनी देवता के बेटे तो बोला बेटा उड़ा तो तो एक रोल करने गए थे जैसे करोड़पति का बेटा और पिक्चर में, तो में रिक्शा चलाने का रोल करने लग रहा था तो रिक्शा कुलर को ने उड़ा वो तो काटे काटा जाकर अपने पिताजी दौरा वो तो थोड़ी दिन बेकूफ बनाना आया था आपको इस फिल्म के अंदर ये तो वहां उन देवताओं के बेटे थे और विशेष वहां पर गुनी थी इनमें इसलिए यहाँ पर एक फिल्म बना गये महाभारत इसने तुम तो देखे जाइयो पल्ले कुछ भी ना पढ़ना आपके अब आप तुम कल्याण नहीं है इस तो कितना बार पढ़ लो महाभारत ने कितनी बार सुन लो नो बोला जी मेरा जी नहीं लगता मेरे भाई बिना बोला धर्मराज बोला तू पागल हो गया के पन्नरक तो में ठोक राखे अपने बही दिखाई देगी न कुकर मुकर राखे कूद कूद कर मारे छनों को एक तीर मारो लाख मरे अब पट्टा मारा एक तीर में। अब में ये नोच-नोच का खा रहे हैं उनको नरक के अंदर जितने जीव मारे थे कबीर साहब की कहानी और अब अब इतना बिल्कुल साफ होती हुई अभी मन स्वीकार नहीं करता हम इतने रंगे उस रंग में शास्त्र में लिख रहा क्या बार के नहीं बता रहे हमें न मना हट कर दी ने धर्मराज बोला वह ठीक सा पर एक काम करना पड़ेगा क्या आपने अपने पुण्य देने पड़ेंगे तब वो नरक से धर्मराज कहने लगे अपने पुत्र पुत्रिष्ठ से कहने लगे भाई तेना अपने पुन देने पड़ेंगे जब वो पचारों के चारों पाप से बाहर आओगे नरक से वो मोह बस इतना काल हो गया ना जी मैं तो अपने पुन दे दूंगा पर मेरा उन बिना मन नहीं लागता तो उसने अपने पुनः संकल्प कर दिए कुछ उनके आधार पर चारों पांडवों को बाहर निकाला अर्जुन नकुल सहदेव और भीम को और चारों के चारों अपने भाई के चारों तरफ चपेट का बुरी तरह रोन लाए कहते हैं युदिष्ठ मेरी एक नहीं मानी अर्जुन कर्शन जी ने मैं नाचा बतेरा कि युद्ध नहीं करना चाहते हूँ पर मुझे इतना डरा दिया इतना भयभीत कर दिया कि मैंने युद्ध करना पड़ा युधिष्ट बोला भाई दो बात बीत गई उसका क्या पश्चात आप करा कर आ गई थोड़ी आओ तुम तो मेरे साथ धर्मराज के दरबार में आ गए अब ये पुनः दे दिए युदिष्टर ने ये सोचना विचार करना और जब चारों पांडव थे बाहर आगे नरक छुटवा दिया लेकिन वो पाप नहीं कटे अभी भी जब तक ये पुनः रहेंगे उसके दिए हुए तब तक तो रहेंगे वह स्वर्ग में उसके बाद वो नरक भोगने के लिए बाकी जो जो के तह तो पाप है वह फिर भोगने पड़ेंगे यहां पर दोनों कर्म भोगे हैं पुण्य स्वर्ग में पाप नरक में कट्या नहीं करते ये कर्म नहीं कटते भगवान विष्णु के कर्म नहीं कटे जब उन्हें त्रेता युग में बाली मारा और वो कर्म उन्होंने कृष्ण बनकर भोगना पड़ा काटना पड़ा भोगना पड़ा कट्या नहीं तो कहते हैं तुम कौन राम का जब तुम किन भगवानों का ले तुम्हारे तीन ताप भी नहीं कर सकते तीन ताप के अंतर्गत कौन आता है श्राप दे देना किसी को शराप दे देना किसी के ऊपर को देव रुष्ट हो जाना देव प्रकोप हो जाना किसी के द्वारा छु मंत्र करवा देना ये तीन ताप के अंतर्गत होते हैं। अब भगवान कृष्ण अपने श्राप को भी नहीं काट सकते भगवान विष्णु तो दूसरे आंखें क्यूकर काटेंगे कैसे एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने माया जीत ली, अब मैं माओ को ना अपने पिता बर्मा के पास गया पिताजी मैंने माया को जीत लिया अरे कोई ना उमस पंगे पांचों में कोई ना ना शादी करवाऊं